रू बरू रू बरू गजलों का एक खास कार्यक्रम शायर शायरी और गजल सुनिए यार जे के साथ थैंक यू नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे Uh, सभी विद्यार्थी भी आज का ये विषय जो है आपके लिए बहुत खास होने वाला है और मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक uh, प्रोग्राम सुनते सुनते एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा और आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई के क्षेत्र में आप uh, किसी भी टास्क को कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है uh, अच्छा फील करे, uh, करेंगे आप और एक मोटिवेशन मिलेगा जो तो आइए आज के इस विषय जो हमारा आज का सब है वो है सफलता की वास्तविक सत्यता इस विषय को लेकर बात करने वाले हैं और आज के हमारे ख़ास गेस्ट जिनसे हम लोग इस विषय को ठीक से समझने की कोशिश करने वाले हैं तो हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आप एक शिक्षाविंद हैं और काफ़ी लंबे समय से आप जो है ब्रह्म कुमारी इसके टीचिंग्स को फॉलो करते हैं और उनका एक डिपार्टमेंट है वैल्यू एजुकेशन वहाँ पर आप अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं पी के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और वैल्यू एजुकेशन के जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप शिरकत करते हैं तो बड़ा अच्छा है, तो आपने इस मूल्य शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर उसका अनुभव ले चुके हैं और दूसरों को बांट रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है तो बहुत -बहुत है तो राजेश जी बहुत-बहुत स्वागत थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद जी राजेश जी सबसे पहले तो आपका स्वागत के साथ साथ मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि आपका एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे आना हुआ एक्चुअली मेरे परिवार से मुझे ये गुण मिला है नहीं, नहीं। एजुकेशन का क्योंकि मेरे मदर इस फील्ड से थे अब जब मैं यूनिवर्सिटी से मास्टर्स केमिस्ट्री किया नहीं, नहीं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाऊंगा क्योंकि मैं अमीर बनना चाहता था नहीं नहीं। एक मेरा ड्रीम था क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था जहां के बच्चों का ड्रीम होता है कि बहुत अमीर बने बहुत सारा पैसा कमाएं या विदेश में जाकर कुछ काम करें ताकि बहुत सारा पैसा कमा सकें नहीं। नहीं। लेकिन उस दौरान मैं ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय के कॉन्टेक्ट में आया मैं योगा किया करता था हार्ट योग लेकिन मुझे वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में राजयोग की शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला और मैंने जाना कि हमारे अंदर खुशी का ख़जाना है आनंद हुँ का ख़जाना है प्यार का ख़जाना है हमारे अंदर सत्य ज्ञान है क्योंकि डीएवी कॉलेज में जब मैं पढ़ता था और मैंने जब एक्टिंग में मेरे को कॉलेज का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो मुझे एक गिफ्ट मिली एक बुक जो स्वामी दयानंद जी के द्वारा दी गई थी तो उन्होंने उसमें सेल्फ रियलाइजेशन की बात की हम विवेकानंद जी के द्वारा बहुत सारा उनके बारे में पढ़ा सुना उन्होंने भी सेल्फ रियलाइजेशन के बात की महात्मा बुद्ध को वृक्ष के नीचे मोक्ष प्राप्त हुआ वो क्या है वो पता नहीं चला मैं सिख फैमिली को भी बिलोंग करता हूं तो गुरु नानक देव जी सब धर्मों में सब संतों ने कहा ध्यान करो मेडिटेशन करो सेल्फ रियलाइजेशन करो तो सुना बहुत कुछ था लेकिन अनुभव वहां जाकर होगा बिल्कुल तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है अपने अंदर शांति है प्यार है आनंद है खुशी है और स्वामी विवेकानंद जी की जो डेफिनेशन दी थी जी जी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन इस सेल्फ़ रियलाइजेशन तो समझ नहीं आता था कि ये क्या, ये क्या इन्होंने है? शिक्षा की परिभाषा को सेल्फ <laughs> रियलाइजेशन से कैसे, कैसे जोड़, दिया। जोड़ दिया लेकिन जब मैं ब्रह्मा में गया तब समझ आई कि सेल्फ रियलाइजेशन माना अपने अंदर जो खुशी है प्यार है आनंद है मज़ा है उसको प्राप्त करना और यूथ थे तो यूथ तो चाहते हैं ज़िंदगी में मज़ा करो ऐश करो एन्जॉय करो लेकिन जो रियल मजा है इतना मज़ा कभी जिंदगी में आया नहीं जो मुझे फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में जब मैं बैठा विल्कल, विल्कल। तो यही समझ लगी कि शिक्षा माना अपने अंदर आनंद प्यार खुशी को खोजना तो इससे ही मेरी यात्रा शुरू हुई और मैंने सोचा कि मुझे एक शिक्षक बनकर इस शिक्षा को न केवल देश में बल्कि विदेश में फैलाना है इसलिए मैंने अमेरिका में भी पढ़ाया सऊदी अरब में भी पढ़ाया दुबई में भी पढ़ाया अरे वाह और न केवल केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ मैं ये शिक्षा देता था बल्कि उनको मेडिटेशन के लिए बिठाता था, था एक, एक दो दो दो मिनट और उनको वहाँ इतनी अच्छे अनुभव हुए जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में रियलाइज़ नहीं किया तो इसलिए मैंने अपने जीवन का एम बना लिया कि के न केवल भौतिक शिक्षा लेकिन ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ये जो आध्यात्मिक शिक्षा दी जा रही है जिसको हम मूल्य शिक्षा के नाम से लोगों को बताते हैं उसका भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान है शायद समझता हूँ बहुत ज़्यादा स्थान है जिसको हम शायद निगलेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आपका शिक्षा के क्षेत्र में आना हुआ और उसके बाद आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि स्वामी विवेकानंद खुद आ, एक कोर्ट जो उनका याद करा आपने एजुकेशन इज़ नथिंग बट सेल्फ रियलाइजेशन तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताया और मुझे लगता है कि आज के हमारे युवा साथियों को इस पर थोड़ा सा चिंतन बनन करना चाहिए ताकि वो राइट ट्रैक से अपना एजुकेशन को पूरा भी करें और उसमें बोर या परेशानी ना हो उनको खुशी भी मिले जिस तरह से आपने ऐसे ही कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन का जो सुकून है जो आनंद है वो हमारे जीवन में आते ही अब सारी चीज़ें जो हैं सारी चाबियाँ खुलने लगती हैं <laughs> तो चलिए अब आज का जो हमारा विषय है सफलता की वास्तविक सत्यता क्या है तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए क्यों इस पर बोलना चाहते हैं आप मैं समझता हूँ फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जी, आ, भारत के ख़ासकर दृष्टिकोण से जी, क्योंकि जी, अभी कल ही में बल्कि इन मॉर्निंग में सुन रहा था कि बिहार की पॉपुलेशन शायद अराउंड uh, फोटीन करोड़ के ऊपर है और अगर हम बिहार और यूपी को जोड़ दें मेरा ख्याल टोटल अमेरिका की पॉपुलेशन हो जाएगी <laughs> और मैं जब अमेरिका में पढ़ाया था तो वहाँ देश का जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है इसलिए लोग वहाँ पे सुखी हैं कंपटीशन बहुत कम है लेकिन भारतीयों की सबसे बड़ी जो व्यथा है मैं कहूँगा जो दुख है शायद हमारी ये पॉपुलेशन है हमारी जनसंख्या है जिसके कारण हम आपस में बहुत ज़्यादा कम्पीट करते हैं बिल्कुल बिल्कुल और यही शायद शिक्षा का एक हम कहें आधार है हमारी भारतीय शिक्षा का क्योंकि विदेशी शिक्षा में ऐसा इतना ज़्यादा कंपटीशन हमने नहीं देखा है वहाँ मैं फिनलैंड की अगर एजुकेशन सिस्टम को देखूं तो फिनलैंड में सहयोग करना सिखाया जाता है कि भले आपके मार्क्स ज़्यादा ना आए नंबर ज़्यादा ना आए लेकिन एक फैमिली फीलिंग एक दूसरे को सहयोग करना मदद करना वो उनकी शिक्षा का आधार है इसीलिए फिनलैंड की एजुकेशन को वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है नहीं, नहीं। लेकिन भारत में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए यहां कंपटीशन करना सिखाया जाता है कि दूसरे को कैसे बीट करना है नहीं, नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर एक ही नौकरी निकलती है तो आवेदन करने वाले एक लाख लोग हैं और उसके लिए कंपिटिशन लोग क्या कंपीट करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी बिल्कुल माना बिल्कुर। आप टॉप करेंगे किसी भी चीज में नंबर वन आएंगे चाहे आपने एक्टिंग के फील्ड में जाना है आपने कोई जॉब करनी है जी जी। कहीं भी आपको जाना है तो आपको दूसरों को हरा करके ही जाना है लेकिन दूसरों <laughs> की मदद करके दूसरों को आगे बढ़ाकर कर बढ़ा ये, ये शायद हमारी शिक्षा में नहीं सिखाया जाता है तो इसलिए वास्तविकता में सत्यता शिक्षा की सत्यता क्या है उसको समझना सफलता की सत्यता क्या है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग इस विषय को ठीक से समझ लें और इस पर अगर काम करें तो शिक्षा माना एक जीवन है एक्चुअली में ना जीवन जीने की एक कला सिखाती है अगर हम उससे पढ़ने के बाद अगर हम अपने अम, कुछ कार्य करने के लिए जाते हैं वहाँ पर अगर हम एक अच्छा नागरिक का प्रजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं या कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है या हम खुद सेटिस्फाइड नहीं है उस कार्य को करते हुए तो फिर शायद हमारी शिक्षा ही पूरी तरह से ठीक से नहीं हुई हो ऐसा मुझे लगता है तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा और अच्छे से हमें बताइए कि सफलता का वास्तविक रहस्य या सत्यता क्या है जिसको हम लोग प्रमाणित करें कि हाँ ये सही है अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें जी, सफलता जी, जी, की वैसे क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो डेफिनेशन है जो परिभाषा है वो हर एक की सत्यता की अलग अलग होगी लेकिन एक कॉमन डेफिनेशन सत्यता के कह देते हैं इंग्लिश में जी, अगर जी, कहें कहेंगे इट इज़ द माइंडसेट ऑफ एन इंडिविजुअल टू अचीव द स्पेसिफिक गोल ये उसका माइंड है ये एक व्यक्ति की या एक उस पर्सन uh, का एक माइंड है उसकी मानसिकता है कि उसने जो अपना गोल अपना लक्ष्य लिया है अगर वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता वो समझता है कि मैं सफल हो गया हूं लेकिन अगर वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है नहीं तो वो अपने आप को असफल समझता है ये हम कहेंगे सफलता की परिभाषा है तो ये जो उसका जो लक्ष्य है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है शॉर्ट टाइम भी हो सकता है लॉन्ग टर्म माना लंबे समय के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो अपने कॉलेज में पढ़ता है या प्लस टू में पढ़ता है हुँ, उसका हुँ। जो शॉर्ट टर्म गोल यह है कि मुझे ट्वेल्थ में नाइन्टी अच्छा। परसेंट मार्क्स लेने जी, जी। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म गोल यह है कि मैं इंजीनियर बनूंगा लेकिन इंजीनियर बनने के बाद मैंने लाइफ में करना क्या है हुँ, हुँ, हुँ। मैं इंजीनियर बनने के बाद क्या अपनी खुद की इंडस्ट्री खोलूंगा मैं अपनी इंडस्ट्री बनाने वाला हूँ या मुझे जॉब करनी है या मैं विदेश में जाकर कुछ इन्वेंट करना चाहता हूँ या आगे जाकर मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ ये उसका लॉन्ग टर्म गोल है इसी तरह हर एक व्यक्ति के जीवन में उनके शॉर्ट टर्म गोल भी होते हैं लॉन्ग टर्म गोल भी होते हैं जैसे हम रोज सुबह उठते हैं हम ये मन में धारणा ले चलते हैं कि आज मुझे ये काम करना है ये मेरा रोज का जो है हम कहेंगे हमारे शॉर्ट टर्म गोल है अगर आप उस दिन पूरा आप कर लिया तो आपके मन में क्या आएगी खुशी आएगी शांति मिलेगी आनंद आएगा रात को सोने से पहले जब आप बेड पे जाएंगे तो आपको एक तरह का सुकून मिलता है शांति मिलती है आप आराम से सो पाते हैं लेकिन अगर आपने वो काम नहीं किया तो मन क्या हो जाता है उदास हो जाता है चिंतित हो जाता है सोने से पहले मन में प्रश्न आएगा अरे ये मैंने काम करना था मैंने नहीं किया लेकिन आप एक तरह की अशांति सी फील करते हैं अनसेटिस्फाइड सा फील तो इसी तरह लॉन्ग टर्म गोल भी होता है शॉर्ट टर्म गोल भी होता है तो अगर आपने अचीव कर लिया तो पाते हैं सफलता लेकिन सफलता के पीछे आप चाहते हैं क्या है इसलिए हमने ये आज का टॉपिक रखा सफलता की सत्यता हमने मैंने कहा मैंने ये काम करना था मैंने ये काम शॉर्ट अगर एक, एक ले की बात करते हैं हम विद्यार्थी की बात नहीं करते एक आम व्यक्ति की भी बात जी, जी। करते हैं मान लीजिए मैंने कोई काम करना था मैंने वो काम कर लिया लेकिन काम करने के बाद आपको अंदर कैसा महसूस होता है हाँ, खुशी होगी जैसे मान लीजिए एक लेबर ही मान लो कोई व्यक्ति फ्रूट के या कोई छोटी सी दुकान लगाता है हाँ। उसने टारगेट रखा कि मैंने आज मंडी से इतना फ्रूट खरीदा और अगर मैं फ्रूट बेचूंगा तो मेरे को शाम को दो रुपया मिल जाएगा अगर शाम को आपको दो रुपया मिल गया तो आपको मन में कैसा महसूस होगा हाउड यू फील इन खुशी खुशी डेफिनेटली बिल्कुल तो अल्टीमेटली अगर अगर सफलता का मतलब यह है कि अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए खुशी चाहिए खुशी चाहिए खुशी मिलेगी शांति मिलेगी संतुष्टता मिलेगी लेकिन अगर उसने दो सौ की जगह कितना कमा लिया सौ रुपये कमा लिया तो कमाया तो थो उसने कुछ लेकिन तो मान लीजिए 200 की जगह उसने लेटेस्ट पोस्ट डेढ़ सौ ही कमा लिया लेकिन उसको खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी तो ये हमारा माइंड है। है ये हमारा ट है एक दूसरा व्यक्ति है मान लीजिए उसने धारणा बना ली कि मुझे आपको आज एक हजार रुपया कमाना है लेकिन हजार की जगह वो 800 रुपया कमाता है अब दोनों व्यक्ति हैं एक का माइंड सेट एक की मानसिकता ये कि मुझे दो कमाना है एक की मानसिकता ये है कि मुझे हजार कमाना मान लीजिए की हजार वाले व्यक्ति ने कमाया आठ रुपया और जिसने दो कमाना था लेटर सपोज उसने दो की जगह दो सौ दस कमा है ना <laughs> तो जिसने 800 रुपए रुपये कमाया वो तो दुखी होगा ना <laughs> क्योंकि उसका माइंड सेट क्या है उसकी मानसिकता क्या है मुझे हजार कमाना है लेकिन वो हजार कमा नहीं पाया 800 कमा पाया शाम <laughs> को दुखी हो जाएगा दूसरों को बोलेगा आज कोई फायदा नहीं हुआ <laughs> आज कोई मार्केट थोड़ी डाउन लगती है भले उसको फायदा हुआ है उसको पता है मैंने आठ सौ लेकिन लोगों को क्या बताएगा मार्केट कोई सही नहीं चल रही आज मार्केट जो है वो डाउन चल रहा लेकिन जिस व्यक्ति ने सोचा था मुझे दो रुपया कमाना है लेकिन उसने दो कमा लिया वो खुशी हो गया ना विल्कुल, विल्कुल। उसने कमाया, उसने रुपए ज़्यादा ज़्यादा पैसे पैसे पैसे कमाए एक एक व्यक्ति व्यक्ति कमाकर कमाकर भी भी दुखी है आ, और एक कम पैसे भी सुखी है और जिसने कम पैसे कमाए अपने आप को सफल समझ रहा है और जिसने ज्यादा पैसे कमा लिए वो दुखी हो रहा है सफल समझ रहे, अप, रहे।, समझ रहे। <laughs> तो ये माइंड सेट है तो माना कि सफलता और असफलता का वास्तविक सत्य ये है कि हमें चाहिए कि अल्टीमेटली चाहे आप कोई काम करते हो चाहे आप मार्क्स अटेन करते हो चाहे आप टॉप करते हो चाहे आप प्रोफेशन में जाते हो अल्टीमेटली आज हर एक व्यक्ति सफलता चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं आती कि सफलता का मतलब क्या है क्योंकि तो वो दूसरों को देखकर अपनी सफलता को मापता है बिल्कुल बिल्कुल और खासकर जैसे हमने अभी बात की इंडियन एजुकेशन में कॉम्पिटिशन बहुत आ गया बिल्कुल वो अपने आप को सफल दूसरों से कंपेरिजन से सफल मान रहे हैं ऐसे ही मार्क्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स में भी ऐसा ही है भी एक स्टूडेंट के 90 परसेंट मार्क्स आते हैं उसने सोचा था मेरे 99 आएंगे लेकिन उसने 90 स्कोर किए और एक स्टूडेंट जो है उसका माइंडसेट सेट यह है कि मुझे 50 परसेंट लेने हैं वो बहुत मेहनत करता है सारा साल लेकिन 50 की जगह 55 आ गए अब जिसके नाइन्टी वो दुखी हो रहा है जिसके फिफ्टी है वो सुखी हो रहा है <laughs> तो हम यह समझते हैं हमारी सफलता ज्यादा नंबर लेने में लेकिन आपने देखा कि जो व्यक्ति ज्यादा नंबर ले रहा है वो तो दुखी और फील और जो कम ले रहा है वो खुश, खुश हो, रहा हो रहा है वो मजे ले रहा है उसको, तो ये वास्तविकता में हमारा माइंड सेट है जी जी जी सो so, सफलता कुछ नहीं है भी लेकिन भी। ये हमारी मानसिकता है बिल्कुल तो ये सत्यता है इसकी जी जी जी राजेश जी काफ़ी अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया सफलता की वास्तविक सत्यता क्या है ये हमारा माइंडसेट है ये आपने बताया और किस तरह के टारगेट्स आप रखते हैं उसको अचीव करते हैं तो आपको खुशी होती है अचीव नहीं करते हैं तो आपको दुख फील होता है तो ये सारी चीज़ें आपने ही मापदंड तैयार किए थे और आपको ही उसका अनुभव होता है तो अगर आप एक वास्तविक जो जीवन शैली है और एक सत्य की अगर सही खोज आप करना चाहते हैं तो फिर से हम लोग उसी विषय को लेकर आएंगे कि एजुकेशन इज़ नथिंग बट टू सेल्फ रियलाइजेशन ये जो बात है उसको समझना बहुत ज़रूरी है तो ये कड़ी आज को यहीं पर पूरा करते हैं और आगे हम लोग और नए नए विषय को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे और मैं चाहूँगा कि राजेश जी जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे विद्यार्थी मित्रों को क्या बताना चाहेंगे मेरा मैसेज उनको यही रहेगा कि आप बीच बीच में सारे दिन में अगर कम से कम भी 10 बार अपने आप को ये थाट दे सकें दैट आई एम ग्रेट मैं एक महान हूँ महान व्यक्ति हूँ और मैंने महान कर्म करने के लिए इस धारा पर जन्म लिया है कम से कम केवल थाट्स करें अगले सेशन हुँ. में हम बात करेंगे और देखें कि इस विचार को करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है आपकी मनोस्थिति में क्या परिवर्तन आता है आई एम ए ग्रेट बींग मैं एक महान व्यक्ति हूँ जी जी राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारी सी बातें आपने बताई सफलता की वास्तविक सत्यता क्या है और उसके साथ में एक बहुत ही सुंदर आपने मैसेज दिया है आज विद्यार्थी मित्रों को कि आई एम अ ग्रेट सोल मैं एक महान आत्मा हूँ मैं एक महान व्यक्ति हूँ इस तरह के जो पॉजिटिव अफर्मेशन है खुद को बार बार याद दिलाते रहें और देखिए एक हफ्ते में आपके माइंड में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा लेकिन बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस में द मैन परफेक्ट कहा जाता है तो इन शुभभाषाओं के साथ आप ग्रेट बने अपने लाइफ में ऐसी शुभाशा के साथ फिर मिलेंगे अगले कड़ी में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणीशा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो सी रश्म जो जु में है एक विशाल